भाष्य पूरा हुआ आगे वाक्य भाष्यम अर्थात ये उपनिषद इतना हमारे लिए उपकारी है कि भगवान भाष्यकार इसमें दो भाष्य हम लोग के लिए दे दिए हैं टीका में अथानंदगीता टीका प्रयत्द्यन मन आदेह प्रवर्तकम विदिता विदिता न्यो सिद्धम ब्रह्म हम द आगे ये कहा जाएगा कि स्रोत से स्रोतम वो पूछता है कि केने शितम प्रेषितम पतती मनः तो कहने और प्रेषितम इस प्रकार की दो बार पूछता है इसी तरह तो प्रपूर्व को इसी तरह तो दो बार वहाँ विचार करके बताए थे कि केवल अपना स्थिति मात्र से वो प्रेरित कर देता है कोई बाघादी व्यापार अथवा कोई शारीरिक को व्यापार करके प्रेरणा देता है परमात्मा ऐसे नहीं है इसलिए कहते हैं प्रयत्न आदि अंतरेण एवं एक नंबर टिप्पणी इसको लिख दिए हैं मनो आदे है प्रवर्तकम मनो आदि आदि कहने से स्रोत्र चक्षु ये सब का प्रवर्तक इनको अर्थात प्रवृत करवाते है और विदित अविदित अन्यत्व विदित अविदित ये दोनों से जो भिन्न है विदित जितने सब व्यक्त और अविदित हो गया अव्यक्त कार्य कारण ये सबसे अन्यत्व और सिद्धम सिद्धम अर्थात निश्चित वही ब्रह्म ओ अद्वय अहम मैं ही हूं इस प्रकार के निश्चित हुआ कनेशिताखभेद ब्राह्मण उपनिषद पदस्व व्याख्या न में भगवान भाष्यकार एक नंबर टिप्पणी में रिक्तां प्रयत्तरेणतीध्याति प्रेरणा बीना स्विधान केवल विद्यम से ही वाक्य प्रेरित कर देता है कैनेशित इत्यादि टीका में सामेदाखावेद साम वेद साम का शाखा तलबकार शाखा उसमें ये ब्राह्मण भाग में ये उपनिषद है पदसो व्याख्या व्याख्यान पद भाष्य करके भी न तुतोष संतुष्ट नहीं हुए भगवान भाष्यकार हेतु कहते हैं शारीरकैर्नैर अण अर्णीता शारीरक शारीरक ब्रह्मसूत्र ब्रह्म सूत्र में न्याय न्याय अधिकरण ब्रह्मसूत्र अधिकरण के द्वारा ये केनो उपनिषद का मंत्रों का निर्णय नहीं हुआ है तो इसलिए विचार अधिक करके निर्णय करना यहाँ भी आवश्यक है न्याय प्रधाने ही श्रुत्यर्थ के वाक्य ही न्याय प्रधान श्रुतियर्थ संग्राहक वाक्य श्रुति का अर्थ को संग्रह करके वाक्य बना देते हैं उसको सूत्र कह देते हैं यहाँ संग्रह वाक्य कहते हैं न्याय प्रधान विचार प्रधान पहले के संग्रह वाक्य बनाएंगे सूत्र आकार से आगे उसका विचार करेंगे व्याख्यान करेंगे इस प्रकार के श्रुत्यर्थ संग्राहर व्याचिकसु व्याख्यान करने का इच्छा वाले भगवान भाष्य पूर्व कांडे नु पूर्व कांडार्थम संक्षेप तो पूर्व कांड के साथ इससे पहले आठ अध्याय हो गए ये तो नवम अध्याय है नवम दशम एकादश ये तीन अध्या है। ना, ना। ये तो अध्याय है नवम अध्याय ये हो गया शिक्षा ये तो एक ही अध्याय है तो तैत में भी तैत में ऐसे नवम दशम एकादश वो तीन अध्याय है उससे पहले भी आठ अध्याय कर्म हो गए सात नौ दस एगारह अच्छा सात आठ नौ पूर्व इसमें आठ अध्याय पहले हो गए जो कि कर्म उपासना पर है उसके साथ अभी ये जो नवम अध्याय है उसका संबंध कहने के लिए संक्षेप से दिखाते हैं समाप्त मिति तो वास्तविक सूत्रकार इसको नहीं लेने का और एक कारण है कि कैनो उपनिषद का मंत्र सब इतना स्पष्ट है केवल कहने सीतम इसमें जो थोड़ा बहुत संशय होगा कहते हैं आगे तो बिल्कुल स्पष्ट उत्तर दे रहे हैं शुरोत्र शुरोत्रु शुरोत्रु। इसका मंत्र में कहीं ऐसे शब्द आया नहीं जैसे इत्यादि में मिल जाएगा यहाँ इस प्रकार की नहीं है बहुत स्पष्ट है ये तो।, तो नहीं लिया गया तो इतना स्पष्ट है और इतना गंभीर भी है इसका अर्थ इसलिए भगवान भाष्यकार भी दो भाष्य कर रहे हैं भाष्य में समाप्तम कर्मात्म भूत प्राण विषय विज्ञानम कर्म च अनेक प्रकार समाप्तम पूर्व आठ अध्याय में पूरा हो गया कर्म आत्मभूत प्राण विषय कर्म का आत्मा आत्मा अर्थात आश्रय कर्म का आश्रय भूत जो प्राण है वो प्राण को विषय करने वाला विज्ञानम अर्थात उपासना तो पूर्व आठ अध्याय में कर्म और कर्म का आश्रय जो प्राण प्राण विषय को उपासना ये सभी कह दिया गया प्राण उपासना श्रेष्ठ उपासना है कर्मच अनेक प्रकार ये भी कह दिया गया अर्थात उपासना भी कह दिया गया कर्म भी कह दिया गया टीका में कर्म आत्मभूत भाष्य में क्या है ना प्राण विषय में उसका विग्रह देते है कर्म नाम आत्मभूत अर्थात आश्रय कर्म का आश्रय हो गया प्राण कर्म का आश्रय प्राण अर्थात जीवित तो व्यक्ति कोई कर्म करेगा ना मृत भी कर्म करेगा जीवित तो करेगा।, तो करेगा तो ये जीवित तो उसको क्यों कहते हैं जीव प्राण धारण है जहाँ प्राण का धारण हुआ है उसी को ही जीव कहेंगे तो इसलिए कोई कर्म करेगा तो इसका आश्रय ये प्राण ही है प्राण शक्ति जितना अधिक है कर्म भी उतना कर सकता है तो ये प्राण शक्ति अधिक कह देंगे प्राण शक्ति अधिक होने से रजगुण है तो प्राण शक्ति को धीरे धीरे अर्थात रजगुण से उसको धीरे धीरे सत्व गुणों के तरफ ले जाना है अगर उसको बोरी बांध देंगे प्राण शक्ति को <laughs> कहेगा सत्यो नहीं बन जाएगा हो तमस में चला जाएगा हो बंद हो जाएगा अर्थात रजस को रखते हुए धीरे धीरे उसका सुधार कर लेना है प्राणस शुद्धत्वादि गुण विशिष्ट उपासनम ये प्राण शुद्धत्व आदि प्राण शुद्ध है बाकी इंद्रिय सब तो अशुद्ध है तो किंतु प्राण शुद्ध है शुद्ध करता प्राण निष्काम है अपने लिए कुछ रखने लेता है इंद्रिय सब जो कार्य करते हैं उसका जो रस है अपने लिए रख लेते हैं कोई भी इंद्रिय कार्य करता है जैसे बाघ इंद्रिय से कोई अच्छा भजन गा लिया भजन गालिया उसका माधुर्य से लोग तलिन हो जाएंगे लोगों को तो रस मिला किन्तु अगर वो व्यक्ति भी इससे थोड़ा रस ले लिया बढ़िया गाया हमने भी महान आनंद हुआ हमको ये अगर रस लिया तो उसमें बद गया अर्थात कर्म करने का समय में किसी भी चीज से वो रस नहीं ले अर्थात बढ़िया हुआ ठीक है मेरे द्वारा नहीं हुआ शिव जी इसको करवाए बढ़िया हुआ इस प्रकार की भी मोहर नहीं लगना है कर्म तो केवल बस कर्म ही हो गया जितना अर्थात रस शून्य होकर के कर्म कर दे प्राण में किसी प्रकार के रस ग्रहण का ये नहीं है अर्थात उसको बुद्धि नहीं है जो कर देगा सब दूसरों के लिए कर देगा शुद्धत्वादि गुण विशिष्ट शुद्धत्वादि वहां कहा जाता है और ज्येष्ठत्व श्रेष्ठत्व इस प्रकार के कहा जाएगा गुण उपासनम पूर्वत्र अति वृत्तम अर्थात उक्तम जिसका अतिवर्तन अर्थात विद्यमान पूर्वत्र अर्थात पूर्व आठ अध्याय में यह कहा गया प्राण का उपासना और कर्म च नित्य नैमित्तिक आदि अनेक प्रकार अविदुषा अतिक्रांतम इत्यर्थ कर्म भी नित्य कर्म नैमित्तिक कर्म ये सब कहा गया नित्य कर्म जो अग्निहोत्र संध्या इत्यादि नैमित्तिक कर्म निमित्ते सती करना है निमित्त उपस्थित तो हो गया तो करना है आ, हम लोग तो स, मतलब स्रवत नित्य नैमित्तिक कर्म नहीं करते किन्तु स्मार्तन नैमित्तिक कर्म कर जाते हैं शिवरात्रि आया तो ये करेंगे तो ये गुरु पूर्णिमा आया तो ये करेंगे अभी आज कहते हैं कि मतलब जब समय आ जाता है आज सरस्वती देवी का पंचमी हो गया ना क्या माघ शुक्ल पंचमी कहेंगे पंचमी हो गया था सरस्वती जी का और भाद्र मास में चतुर्थी आ जाएगा उस दिन भाद्र शुक्ल चतुर्थी गणेश जी का तो ये सब कहते हैं स्मारत में नैमित्तिका निमित्त तो उपस्थित हो गया था पूजन करना है श्रुति नैमित्तिक थोड़ा तो अलग है तो नित्य नैमितिक आदि अनेक प्रकारम अभिदुषाम अभिद्वान के लिए ये सब कर्म कहा गए अतिक्रांतम कर्म करे अभिद्वान के लिए कहा जाता है ताकि अर्थात ये अशास्त्रीय प्रवृति से हट जाए धीरे धीरे आलस्य प्रमाद इत्यादि अथवा दुष्कर्म ये सब से हट जाए ताभ्याम ज्ञान कर्मभ्याम एवं मोक्ष सिद्धेर पूर्व पक्ष है ज्ञान कर्मभ्याम मोक्ष सिद्धेर पूर्व में जो आठ अधिकरण आठ अध्याय कहा गया उसी से न मुमुक्षो पृथक उपनिषद आरभ्या शंका निराशा ज्ञान कर्मणी विशि ज्ञान और कर्म ज्ञान अर्थात उपासना उपासना कर्म से ही मोक्ष सिद्धि हो जाएगी इसलिए मुमुक्षु के लिए ये पृथक जो आप नवम अध्याय अभी उपनिषद ला रहे हैं इसका आरम्भ करना कोई आवश्यक नहीं है कर्म उपासना से ही हो जाएगा इस शंका निराश करने के लिए ज्ञान कर्मणी विशिन्ष्टि क्या विभक्ति हो जाएगी ज्ञान कर्मणि द्वितीय ज्ञान कर्म को विशेष करके दिखाते हैं उपासना कर्म निष्काम कर्म करेगा तभी उपासना कर पाएगा उपासना करेगा तभी विचार कर पाएगा वेदांत तो में आ पाएगा जो उपासना कभी किया नहीं वो वेदांत तो विचार में कर नहीं पाएगा उसका जैसे ही बुद्धि के ऊपर थोड़ा दबाव पड़ेगा वो कहेगा ध्यान करना अच्छा है कहीं थोड़ा एकांत जगह खोजो वहां जाकर के ध्यान करेंगे क्यों कहते हैं कि बुद्धि अभी इतना शुद्ध नहीं हुआ है चित्त शुद्ध नहीं हुआ है जैसे दबाव पड़ेगा वो शांत होने के लिए कोशिश करेगा क्यों दबाव जब पड़ेगा कहते हैं इधर अगर दबाएंगे उस तरफ उठेगा उठेगा तो क्या उठेगा जो संस्कार है वही उठेगा यही अशुद्धि अशुद्धि संस्कार को भय करके वो उसे हट जाना चाहता है क्या करेगा उसको शांत रहने दो उसको चलाओ मत उस मन को चलाएगा तो कचरा है हो उठाता है गले गंध आता है तो इसलिए उसको थोड़ा शांत कराएगा उसके लिए ध्यान करेगा किन्तु जिसका शुद्ध हो गया वो कहेगा चल दीजिए मन को वो तो इसी में ही चलेगा तो अन्य संस्कार अगर नहीं रहते तो जो वेदांत श्रवण कर पाएगा अर्थात चित्त शुद्ध होने से ही कर पाएंगे ये सब अर्थात सोपान है निष्काम कर्म करना है फिर उपासना करना है तभी ये करेगा ज्ञान कर्मणि ज्ञानकर्मणी विशिनष्टि विशिन्ष्टि अर्था विशेष करके दिखाते हैं भाष्य में योर विकल्प समुचय अनुष्ठान दक्षिणोत्तराभ्याम श्रुति श्रुतिभा आवृत्ति भवतः योर विकल्प समुचय अनुष्ठान यो ज्ञानकर्मणो विकल्प अथवा समुचय अनुष्ठान करेंगे केवल कर्म करेगा अथवा केवल उपासना करेगा अथवा दोनों को मिला करके करेगा तो विकल्प एक एक कर सकता है अथवा समुच्चय इसका अनुष्ठान से क्या होगा दक्षिणा उत्तराभ्याम केवल कर्म करेगा तो उत्तरायण जाएगा नहीं जाएगा दक्षिण मार्ग में जाएगा पितृलोक प्राप्त करेगा और केवल उपासना करेगा तो भी उत्तरायण जाएगा और मिला करके करेगा तो भी उत्तरायण प्राप्त करेगा दक्षिणोत्तराभ्याम श्रुति भ्याम श्री गत्यर्थ का शरति अनेग दो मार्ग के द्वारा श्रुति भ्याम आवृत्ति और अनावृत्ति भवतः आवृत्ति कौन सा मार्ग में जाने से आवृत्ति हो जाएगी शीघ्र दक्षिण और उत्तरायण में शीघ्र आवृत्ति नहीं होगी आवृत्ति तो हो जाएगी शीघ्र नहीं होगी भवत टीका ज्ञानम कर्मणव निरपेक्ष साधनतयानुष्ठान विक्रमंडल प्राप्त वर्त क्या ज्ञान से कर्मसमुचित अष्ठा ब्रह्मलोक प्राप्य स्थित एव तस्वतनावृत्तिर्भवती न इति आपेक्षिकी न पुनरातं ज्ञानम अनादृत्य उपासना को आदर नहीं करके अर्थात उपासना नहीं करके कर्मण एव निरपेक्ष साधन तया केवल कर्म से ही मोक्ष हो जाएगा निरपेक्ष साधन मान करके अनुष्ठान विकल्प है केवल कर्म करेगा अनुष्ठान विकल्प कर दिया एक ले लिया ततस तो उससे क्या सिद्ध होगा चंद्रमंडलं प्राप्य पितृलोक चंद्रमंडल प्राप्य आवर्तते शीघ्र आ जाएगा और केवल से ज्ञान से केवल उपासना करेगा अथवा कर्म समुचित कर्म के साथ ज्ञान उपासना करेगा अनुष्ठान उसका अनुष्ठान करने से ब्रह्म लोक सबसे ऊंचा ब्रह्मलोक तक जा सकता है स्थित एवं तस्मात् न आवर्तते वहां से आवृत्त पुनरावृत्ति नहीं हो जाता इति आपेक्षिकी अनावृत्ति बहुत आपेक्षिक फिर कल्पांत जब ब्रह्मा जी का पूरा हो जाएगा अर्थात आयु पूरा हो जाएगा उसको आना पड़ेगा अपेक्षिकी अनावृत्ति तो महाप्रलय अवधि तक रहेगा पुनः आ जाना पड़ेगा न पुनर्त्यंतिकी आत्यंत अर्थात मोक्ष हो जाएगा ये बात नहीं है कृत हेतु देते हैं कृतकत्व परिच्छेदाभ्याम अनित्यत्वानुमान कृतकत्व और परिच्छेद ये दोनों से अनित्य का अनुमान हो जाएगा क्योंकि कृतक वो लोक प्राप्त किया है कर्म करके यथ कृतकम तद अनित्यम अगर कर्म करके लोक प्राप्त किया है वो तो अनित्य होगा ही और लोक प्राप्ति इस लोक से जा करके अन्य लोकों को प्राप्ति कि, प्राप्त किया तो वो लोक ये लोक सब अलग अलग हो गए परिच्छि हो गया जो परिच्छिन्न होगा वो अनित्य हो जाएगा तो कृतकत्व और परिच्छेद ये दोनों हेतु से अनित्यत्व की अनुमान हो जाएगी अतः संसार फलकम है कर्मकांड इसलिए कर्म, कर्म जो है वो तो संसार फलकम सम कैसे कहेंगे फलम संसार फलम फल, यस्य संसार तो पुंगलिंग रहेगा किंतु फलम तो न पुंसक रहेगा शब्द का जो स्वभाव है इसलिए कर्म और उपासना से संसार ही ये होगा फिर आज यहाँ तक ओ नो मित्र शो गरुण शो भगवान संग बृहस्पति शो विष्णु